ये लखनऊ की सरजमी ये लखनऊ की सरजमी ये लखनऊ की सरजमी ये लखनऊ की सरजमी ये रंग रूप का जमन, ये दुस्मो का वतन यही तो वो मु है जहावत की शाम है जवाह की बदन ये लखनऊ की सरजमी ये ये लखनऊ की सरजमीं, का अहल नगर है मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर ये शहर लाल है यहाँ दिलों में प्यार ये लखनऊ की सर जमी ये लखनऊ की सर जमीन यहाँ की सब रवायत है हरीप शाह पर बुलबुलों की कह गली गली में जिंदगी कदम कदम की कह हर नशे, ये ये ये ये लखनऊ लखनऊ लखनऊ लखनऊ की की की की हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार सबसे पहले आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि आज का एपिसोड आपको अपने निर्धारित समय यानी सोमवार की सुबह पांच बजे नहीं मिल पाएगी नहीं मिल पाया इसलिए क्योंकि यह रिकॉर्ड ही मैं सोमवार की सुबह नौ बजे कर रहा हूं वजह अब आपको वजह इसी एपिसोड में धीरे धीरे बताऊंगा अब वो कहानी थोड़ी सी लंबी है और उसकी शुरुआत मैं बजाय दिल्ली के यानी जिसके कारण ये हुआ मैं लखनऊ से शुरू करता हूं तो साहब हो लखनऊ जाने का मौका मिला अच्छा आपको ये तो एक बात बता दू कि लखनऊ जाना मेरे लिए एक तरह की तीर्थ यात्रा जैसा होता है आप पूछेंगे ऐसा क्यों लखनऊ में कौन सा मंदिर है अरे साहब मंदिर नहीं है लखनऊ हमारी यादों का हमारे सपनों का एक शहर है और उसको शहर कहना भी थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि बचपन से यानी कि जब से हमने शहरों को पहचानना शुरू किया तब से लखनऊ हमारी नजरों में सपनों का वो शहर था जहां पर जाकर आप वास्तव में मजे ले सकते थे मजे इन देंस कि वो घूमना हजरतगंज पर कोल्ड कॉफी पीना वहां के लोगों की बातें सुनना और चूंकि लखनऊ में चाचा ताऊ बुआ ये सब थे तो वहां पर मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ ऐसा होता होगा मगर हमारे साथ तो जरूर ऐसा होता था जब वहां जाते थे तो हर जगह पर इतना प्यार मिलता था इतना मतलब इत, इतनी इंपॉर्टेंस मिलती थी जितनी कि शायद और कहीं नहीं मिलती बस अब तो लखनऊ शहर एज ए शहर हमें बस सपनों का शहर लगने लगा लोग कहते हैं बंबई सपनों का शहर है साहब होगा जरूर बंबई भी सपनों का शहर मगर लखनऊ हमारे हाँ। लिए तो डेफिनेटली सपनों का शहर और इसीलिए हम आज इस सत्तर साल की उम्र में भी लखनऊ जाने के नाम से बहुत एक्साइटेड हैं। सॉरी नमस्कार क्यों नहीं एक्साइट होंगे अमीनाबाद जाएंगे तो कुल्फी खा लेंगे प्रकाश जी की और जरा सा इधर उधर गहने बाए होंगे तो आपके पास जाके अटक जाएंगे हम तो ठहरे तो तो तो वेजिटेरियन नीचे तो ऐस है मजे ही मजे हैं मगर हाँ, हाँ, हमारे लिए है अब तो कई जगह मिलने लग गई वो हमारे लिए बड़े का कारण बन जाता है मगर सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आप को कि जब पहले जब हम लोग शादी के बाद जब तुरंत लखनऊ जाना शुरू किया था तब तो हर व्यक्ति को जहाँ देखे थे हर लड़की या महिला और हर पुरुष हमें इतने स्मार नजर आते थे इसीलिए शायद आपने अपनी शादी की फोटो भी लखनऊ में ही खिंचवाई थी जॉनपुर की है क्या वो <laughs> नहीं, नहीं, नहीं आज के नामकरण के, नाम के बाद वो तो जगह प्रयागराज है तो अच्छा पर, पर, ओके और हमने नहीं खिंचाई थी हमारी एक चाची की थी पकड़ पकड़ के हमको लेने ली थी मगर फोटो तो चाची की नहीं थी प्रभु आपको आज भी उसको कुछ समझे हो रहा है क्योंकि शक्ल थोड़ी मिल नहीं रही है तो मोटे ना अच्छा अच्छा ओके तो हर हमको बड़ा स्मार्ट नजर आता था अब साहब देखिए हमने यही बात थोड़े दबे छिपे शब्दों में कही थी कि लखनऊ के लोग बहुत अच्छे दिखते थे वहाँ की लड़कियाँ आए अंदर कपड़े पहनने का या घर से बाहर निकले तरीका है वो हमें आज तक ना आया बस साहब तो अब आपको बताए लखनऊ जाने की दास्तान साहब हम लखनऊ गए और आपको ये बताए कि लखनऊ हम लगभग जब से लखनऊ से दूर हुए हैं ना हर मौका छोड़ते नहीं तो पिछले दो तीन साल से लगातार सालाना लखनऊ जाते हैं और जब ये लखनऊ जाने की बात होती है ना बस साहब होता यह है कि लखनऊ जाने की बात हुई और साहब हम अपने दिमाग में एक लिस्ट बनाने लगते हैं कि लखनऊ से क्या क्या लाना है यानी लखनऊ लखनऊपन तो नहीं आ सकता मगर वहां की गजक आ सकती है रेवड़ी आ सकती है मूंगफली आ सकती है आपको सच बताए साहब हैदराबाद में भुनी हुई मूंगफली नहीं मिलती यहाँ पर उबली हुई मूँगफली मिलती है तो खैर साहब ये सब होने लगा अब अच्छा साहब हाँ हम जब लखनऊ पहुंचे तो आपको हम सच बताएं जैसा कि अभी हमारी पत्नी कहकर गई कि लखनऊ के लोगों का एक मतलब ठीक है कपड़ा पहनना देखना है वो सब तो बात अपनी जगह पर है मगर वहां की सबसे खास बात है वहां की तहजीब तहजीब मतलब देखिए ऐसे तो तहजीब के बहुत से मतलब निकलेंगे मगर मेरे हिसाब से तहजीब यह है कि वहां पर हर व्यक्ति जब आपसे बात करता है ना तो बात करते समय आपको अपने से ऊपर रख के यानी कि आपसे जब बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सम्मान दिया जा रहा है तो साहब ये लखनऊ की एक खास बात थी जो मैंने हमेशा से नोटिस की और शायद अब मैं शब्दों में उसको कह पा रहा हूं और इसके कारण तो अनेक हो सकते हैं शायद एक उनका संस्कृति की वजह रही संस्कृति इसकी एक वजह रही होगी या यू कहा जाए कि लखनवी हमेशा से दूसरों से बेहतर थे तो उनके अंदर एक भावना यह थी कि हम किसी भी दूसरे को अपनी बेहतरी दिखाए नहीं हम उसको मौका दें कि वो हमको खुद बेहतर समझ ले लखनऊ शहर की तो बात ही क्या है मगर साहब हम अब आपको एक बात बताएं। इस बार जब हम लखनऊ गए तो हम बेहद निराश थे हमारी निराशा की वजह थी कि हमने वहां के लोगों में एक चीज जो गायब पाई वह थी कि दूसरों को सम्मान देना और अरे आपने वहां का ट्रैफिक देखा अरे वहां के लखनऊ शहर यानी वो शहर जो हमेशा इस बात के लिए मशहूर था कि पहले आप वो शहर पहले मैं में बदल गया और पहले मैं भी नहीं पहले मैं से भी एक कदम आगे बढ़कर तू नहीं मैं और साहब आपसे वो तूक पे कब आ गए ये तो हमें समझ ही नहीं आया मुझे यकीन है कि जो लखनऊ के रहने वाले होंगे वो अगर मेरी इस बात को सुनेंगे ना तो बेहद बुरा मानेंगे मगर साहब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को नोट करें नोटिस करें कि ये आप जो कहते थे ना आप लोग वह आप जो था वह आपकी खासियत था और उस... मानेंगे सुधार की तो साहब ये जो आप था ना आप जब आप आप बोलते थे तो वो आप जो था वो आपकी खासियत थी और आज वो आप से तू में बदल गया है हमारे जैसे लोग जो लखनऊ को इतनी इज्जत और इतना प्यार देते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक है हम साहब इत्तेफाक से आपको बताएं हमको चौक जाने का भी मौका मिला और हमको अमीनाबाद जाने का भी मौका मिला आपको बताऊं क्या चीज मैंने वहां नोटिस की सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए वाहन चलाने वालों के लिए सीधे साधे चलने वालों के लिए दूसरे व्यक्ति के हृदय में एक रक्ति भी आ, आ, क्या कहा जा सकता है कंसिडरेशन नहीं था साहब ये आप और जनाब तो छोड़ दीजिए लोग सामने आकर के खड़े हो जा रहे हैं हमारे नहीं महिलाओं के सामने आकर खड़े हो जा रहे हैं बच्चों के सामने आकर खड़े हो जा रहे हैं उनको निकलने का रास्ता नहीं दे रहे साहब मुझे नहीं मालूम कि इसमें वो अपनी कितनी बड़ाई समझ रहे हैं या किसी बच्चे को ढकेल कर आगे चला जाना कितनी बड़ी विजय है मुझे नहीं सड़कों पर एक के पीछे एक गाड़ी लगा कर चलाना ताकि जो पैदल सड़क पार करने वाला है वो भी सड़क ना पार कर पाए यह तो एक निहायती मतलब मैं तो यह कहूंगा कि ये बहुत उचित नहीं बस वाले सेम से कैसर बाघ भसअे के दरवाजे पर बस वाले जानबूझकर एक दूसरे के मुंह से मुंह मिलाए खड़े हुए हैं क्योंकि वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कोई पैदल वाला भी उनके बीच से ना निकल जाए सवारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए अब साहब एक और भी पक्ष आपको बताओ होता इन हो सकता है कि ऐसी बातें बहुत से दूसरे शहरों में भी होती हैं मैं सिर्फ लखनऊ की शिकायत क्यों कर रहा हूं उसकी वजह आपको बताता हूं वजह यह है कि बाकी जगहों पर जब ऐसा कुछ होता है तो सड़कों पर कुछ पुलिस वाले रहते हैं चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों या होम गार्ड हों या असली पुलिस वाले हों जो भी हो और साहब वो डंडा फटकार कर, कुछ थोड़ा बहुत रास्ता बनवाने की कोशिश करते उसके लिए वो कुछ लोगों से सेवा शुल्क भी लेते होंगे मुझे नहीं मालूम परंतु वो ऐसा करते जरूरी लखनऊ शहर में पहली बार मैंने देखा कि साहब कम से कम सड़क पर तो पुलिस वाले नहीं नजर आए और ट्रैफिक पुलिस के नाम पर तो एक भी व्यक्ति नहीं नजर आया मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं या वहां पर ट्रैफिक पुलिस के नाम पर कोई नियुक्ति भी है क्या पता नहीं परंतु तो वो दिखते तो नहीं और कुछ लोगों ने बताया कि नहीं साहब वो हम पर फाइन अक्सर हुआ करते तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार फाइन करने के लिए वो आते कहां से तो किसी ने बताया कि साहब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और आजकल वो कैमरा से फोटो खींचकर यदि आप सिग्नल जंप करते हैं मैंने कहा सिग्नल कहां है सिग्नल और जंप क्या करते हैं और जंप क्या कोई चलता ही नहीं है जंप क्या करते हैं अमीना बाद में आपको सच बताऊं मेरी पत्नी ने मेरी प्रकाश की कुल्फी की शिकायत जरूर की है प्रकाश की कुल्फी से लेकर और पार्किंग तक जाने में चालीस मिनट का समय लगा पैदल क्यों क्योंकि मोटरसाइकिलें तिरछी हो करके अमीनाबाद में खड़ी हुई हैं। मैंने तो साहब अमीनाबाद में पुलिस चौकी भी देखी परंतु उस पुलिस चौकी में कोई साहब बैठे हुए अपना कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे हो सकता है वो लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस चौकी हो परंतु क्या ट्रैफिक को देखना किसी का काम नहीं है साहब बेहद कष्ट हुआ बहुत तकलीफ हुई हम लोग कहते हैं कि ट्रैफिक और कंजेशन परेशानियों का सिर्फ एक हिस्सा है एक एक पक्ष है हाँ ठीक है साहब एक पक्ष है हो सकता है वहां की पुलिस क्राइम सुलझाने में लगी हो क्राइम रेट कम करने में लगी हो मगर साहब क्राइम रेट कम करने का मतलब ये तो नहीं कि आप शहर को एक ऐसी परिस्थिति में डाल दें जहां पर कि वो आ, मतलब क्या कहा जाए सड़कों पर हो रही अराजकता कोई क्राइम नहीं है क्या यदि किसी व्यक्ति का समय नष्ट हो रहा है तो क्या ये क्राइम नहीं है यदि कुछ सवारियों को अनायास अपना ईंधन जलाना पड़ रहा है मुझे नहीं मालूम शहर में कितने करोड़ रुपए का ईंधन प्रतिदिन केवल खड़े खड़े जलता होगा अरे साहब हम तो घूमने गए मगर कुछ लोग तो वहां काम पर भी जाते होंगे ना बच्चे स्कूल जाते जाते होंगे, होंगे, लोग अस्पताल आखिरकार उनका क्या होता है? है ऐसा लग रहा है। मैं आज के आपके इस एपिसोड में केवल शिकायतें करने के लिए आया हूं नहीं ऐसा नहीं मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से बाकी इतने ढेर सारे लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हमारे जैसे लोग जो केवल मात्र ऑब्जर्वर हैं वो अपनी बातें इस फोरम पर आकर आपको सुना रहे हैं लखनऊ शहर में हम लोग कहते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर वहां पर ई रिक्शा है साहब मगर साहब मुझे लगता है ई रिक्शा भी एक तरह का माफिया है और यदि आप उनके व्यवहार देखेंगे मुझे नहीं मालूम कि उनमें से कितने लोग लखनऊ शहर के रहने वाले होंगे यकीनन वो सब लखनऊ के नहीं होंगे इधर उधर से कहीं से आए होंगे मगर साहब यदि आप उनके व्यवहार उनके बातें करने का ढंग देखें तो वास्तव में कभी कभी तो आपको लगेगा कि ये एक मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूं मगर वो किसी उज्जड़ स्थान से भी खराब लगे मैं मैंने सुना था कि दिल्ली में जो ऑटो या टैक्सी है वो लोग बहुत खराब होते गए तो मुझे लगता है साहब लखनऊ वाले तो उस दिल्ली और ब, ब, ब, शायद और कहीं जगहों से थोड़ा एक कदम आगे ही बढ़ गए और हमको साहब हम तो आपको मैं अपनी बात क्यों बताने जा रहा था कि मैं क्यों आपकी बार नहीं समय पर आ पाया उसकी वजह ये थी कि मुझे इतवार को अपने हैदराबाद में रहना था जहाँ से कि मैं ये पॉडकास्ट बनाता हूँ मगर दिल्ली शहर के ट्रैफिक की मेहरबानी से मैं अपना यात्रा नहीं कर पाया शनिवार को और साहब मुझे मजबूरन इतवार को यात्रा करनी पड़ी और मैं रात में पहुँचा हूँ घर तो इसलिए मैं इतवार को रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसलिए आज सोमवार को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिल्ली में मुझे जितने भी वाहन चालक मिले उनका व्यवहार वास्तव में बहुत अच्छा हाँ ये बता सकता हूं आपको कि दिल्ली में दिल्ली तो नहीं कहना चाहिए वो गुड़गांव था गुरुग्राम था वहां पर हमने पुलिस की उपस्थिति देखी और उसके बाद हमको ये लगा कि यार लखनऊ में पुलिस की उपस्थिति नहीं थी तो शायद अच्छा ही था क्योंकि वहां पर हमारे वाहन को एक पुलिस वाले ने हाथ देकर रोक लिया खुली सड़क पर पूछा भाई क्या हो गया कहता साहब हमारे रिकॉर्ड में उनके हाथ में एक टैबलेट जैसी चीज थी आपकी गाड़ी में पीयूसी और इंश्योरेंस नहीं है तो जो वहां चालक थे उन्होंने कहा नहीं साहब दोनों है हम आपको दिखा देते हैं तो साहब ठीक है पीयूसी तो और इंश्योरेंस जो था उनके पास उनके फोन पर था उन्होंने दिखा दिया जब वो दिखाया उन्होंने तो तब तक एक दूसरा उस पुलिस वाले का उच्चाधिकारी मतलब शायद हवलदार होगा वो आया कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं इनके पास वो है मगर हाँ ये पीली लाइट जंप करके आए तो इन भाई साहब ने कहा ऐसा है कि आप जो भी मुझसे कह रहे हैं वो आपके कैमरा में होगा तो साहब आप कैमरे में देख लीजिए क्योंकि मैं तो गिनती गिनता हुआ आया था और जब मैंने वो लाइन क्रॉस किया उस वक्त गिनती छ पर थी यानी कि आपके सिग्नल में नंबर आते हैं ना वो छह पाँच चार तीन दो एक ऐसा करके उन्होंने कहा साहब वहां पर छे पर था आप आ, कैमरे से चेक करिए और उसके बाद जो आपको करना है करिए तो उसके बाद उन सज्जन ने कहा ठीक है हम कैमरे में देखकर आपका चालान काट देंगे उन्होंने कहा हाँ ठीक है काट दीजिएगा का कोई बात नहीं यानी कि वो शेर और बकरी वाली कहानी आपको याद वो बकरी से जब शेर ने कहा कि अबे तूने पानी नहीं पिया तो क्या हुआ तेरे बाप ने पिया होगा इसलिए ये पानी झूठा हो गया तो मैं इसलिए तुझे खाऊंगा तो वो पुलिस वाले भाई साहब जो थे वो यही कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से वो क्योंकि हमको एक और साहब मिले थे जिन्होंने ये बताया कि उनको पीयूसी नहीं होने के नाम पर उनसे कहा गया कि साहब दस रुपए का फाइन दीजिए परंतु वो भी थोड़े चतुर थे उन्होंने बहस मुबहसा करके तीन हजार रुपए का फाइन दे दिया और तीन हजार का जब फाइन दिया तो उसने कहा ये की, मैं आपको नहीं दे दे कि ये फाइन सकता उन्होंने रुपए का फाइन कहा गया होगा वो उनकी संध्याकालीन मतलब क्या कहते हैं संध्या को जो भी करते हैं लोग बाग उसके खर्चे के लिए गया होगा इन्होंने अपने हाथ पर वो स्टैंप लगवा लिया हालांकि ये भी ऐसे भोले नहीं थे इनको पता था कि ये जो मैं दे रहा हूं ये फाइन नहीं है कुछ और है उसके बाद साहब वो आ, आ, आगे चले तो फिर एक उनको पुलिस वाले ने रोका जब उसको रोका तो इन्होंने अपने हाथ का वो जो स्टैंप था वो दिखा दिया तो उसने कहा ठीक है ठीक है जाइए हो गया मतलब ये कितना बड़ा रैकेट है ये अब सोचा जा सकता है शायद। तो साहब इसके नाते लगता है कि लखनऊ में पुलिस वाले नहीं हैं तो शायद वहां पर इस तरह के फाइन नहीं होते होंगे परंतु विश्वास करने को मन तो नहीं करता है मगर मतलब चलिए कोई बात नहीं तो साहब ये है हमारी कहानी हम इसलिए देर से आए और देर से आने के कारण हम आपसे अपनी बातें नहीं कर पाए तो साहब देखिए बुरा मत मानिएगा आज की बातें मात्र शिकायतें और शिकायतें हैं मुझे पता है कि हम और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते मगर कम से कम अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर सकते हैं ना तो साहब करिए भावनाएं व्यक्त करिए बातें बोलिए अपनी बात हम कहेंगे तो सही हां आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब उचित अधिकारी से कहिए भैया उचित अधिकारी कौन है कहां है हमें नहीं मालूम हम तो कम से कम समाज में ये बात कह रहे हैं और आप में से कोई यदि हमारी बात किसी उचित अधिकारी तक पहुंचा सके जरूर पहुंचाइएगा साहब हम ये भी आपसे बता देते हैं तो साहब इसलिए आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं नहीं क्योंकि नहीं भाई अच्छी बात अगले हफ्ते और कहानियां भी अगले हफ्ते आज मन शिकायत करने का था तो आज दोस्तों के साथ शिकायतें बांट ली तो साफ चलते हैं हाँ आप ये कहेंगे कि आज का गाना भी नहीं बताया हाँ भैया गाना भी नहीं बताया क्योंकि पिछले हफ्ते का गाना बेहद आसान था मेरा नाम जोकर का वो तो सभी ने पहचान लिया अब आज गाना ढूंढने का समय भी नहीं है तो अगले हफ्ते फिर गाना भी लेकर आएंगे पांडे जी की कहानी भी लेकर आएंगे तो फिर आपसे बात करते हैं चलते हैं साहब नमस्कार।, नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शिकायत। बिना शिकायतों के चलिए ठीक है ओके आपने समय दिया है उसके लिए आपका आभारी हूं और धन्यवाद भी दे रहा हूं ये लखनऊ के सर ये लखनऊ की सरजमीन ये लखनऊ की सरजमीन ये लखनऊ की सरजमीन ये रंग रूप का जमन ये गुस्मोश्क का वतन यही तो वो मुकाम है जहावत की शाम है जवाब की वतन ये लखनऊ की सरजमीन ये लखनऊ की सरजमीन शबाब शेर का अहली ये ये मकानगर है मंजिलों की गोद में यहाँ हर राह रह गुजर ये शहर लालदार है यहाँ दिलों में प्यार है यार नजर उठाइए बाहार ही बहार है अली कली है नाजनी ये लखनऊ की सब ये लखनऊ की सरजमी ये लखनऊ की सर ये लखनऊ की सरजमी यहाँ रवायतें, अदब की शाहकार हैं। अमीर दिल यहाँ गरीब जानसार है हरीप शाह पर यहां है बुलबुलों की कहते हैं गली गली में ज़िंदगी कदम कदम पे जरक नजारे नशी ये लखनऊ की सर जमीन ये लखनऊ की सर जमीन ये लखनऊ की सर जमीन ये लखनऊ की सर जमीन